स्वामी विज्ञानानंद स्मृति स्वामी प्रभुआनंद मेरी ब्रह्मचर्य दीक्षा के बाद आज महाराज ने एक दिन मुझे कहा मेरी इच्छा है कि तू कुछ दिन इलाहाबाद आश्रम में स्वामी विज्ञानानंद के पास रहे एक बड़े वृक्ष की छाया में कुछ दिन रहना अच्छा है महाराज ने आगे कहा विज्ञानानंद गुप्त ब्रह्म है और राम रामकृष्णानंद के बाद वह भी श्री राम कृष्ण का परम भक्त है इस विषय में महाराज ने निम्न घटना बताई मैं उस समय इलाहाबाद आश्रम में था एक दिन कॉलेज का एक छात्र मेरे पास उपदेश लेने के लिए आया मैंने उसे कहा कि मैं यहां तक एक अतिथि हूं। तुम आश्रम के महंत स्वामी विज्ञानानंद के पास जाओ पर विज्ञान ने उस लड़के को पुनः मेरे पास भेज दिया मैंने उसे फिर विज्ञान के पास भेजा यह कहकर कि वे ही इस मठ में उपदेश दे सकते हैं उन्होंने पुनः उस बेचारे लड़के को मेरे पास भेज दिया जब मैंने तीसरी बार उसे विज्ञान के पास भेजा तो उसने कहा अच्छा महाराज चाहते हैं कि मैं तुम्हें उपदेश दूँ एक मिनट ठहरो यह कहकर अपने बाक्स को खोल कर, उसमें से मेरा एक चित्र निकाल कर, उसे देख कहा इस चित्र के सामने रोज प्रार्थना करना और सहायता मांगना यदि तुम यह कर सको तो अवश्य लक्ष्य पर पहुंच जाओगे इससे बड़ा और कोई उपदेश में नहीं जानता यह घटना कहकर महाराज के मंतव्य देखा विज्ञान ठाकुर का कितना बड़ा भक्त है महाराज ठाकुर के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे और उनकी सत्ता से सत्तावान थे उनके गुरु भाई भी उन्हें ठाकुर की प्रतिकृति ही मानते थे बाद में महाराज ने अपना निर्णय बदल मुझे मायावती के आश्रम भेजा लेकिन महाराज की इच्छा बाद में अप्रत्याशित रूप से सत्य हुई थी अमेरिका में तेरह वर्ष रहने के बाद भारत आने पर विज्ञान महाराज के दिव्य सानिध्य में कुछ समय बिताने का मेरा सौभाग्य हुआ था उस समय विज्ञान महाराज उपाध्यक्ष थे और मठ थे मैंने विष्णुपुर में मेरी वृद्धा माँ को देखने और उसी के साथ जयराम बाटी और कामाल प्रदर्शन की योजना बनाई जाने के पूर्व में विज्ञान महाराज से अनुमति लेने गया उनके सामने पहुँचते ही वे कह उठे इस मूर्ति का आविर्भाव कहाँ से हुई है मैंने उस समय गेरुए वस्त्र पहने थे पर बाल लंबे और अच्छी तरह संवारे हुए थे उस में वहाँ स्वामी ओंकारानंद थे उन्होंने ही मेरा परिचय दिया और बताया कि मैं महाराज का शिष्य हूँ और अभी अमेरिका से आया हूँ मैंने विज्ञान महाराज को प्रणाम किया और जयराम भाटिया और कामार दर्शन की लालसा उन्हें बताई सुनते ही उन्होंने कहा अरे मैंने कभी भी उन स्थानों को नहीं देखा है तुम मुझे ले जाओगे अवश्य महाराज यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा मैंने कहा पर लगभग एक घंटे बाद उन्होंने उदास होकर मुझे बुलाकर कहा अवनी मुझे खेद है तुम्हारे साथ मैं जा नहीं सकूंगा भरत ने कहा कि इस समय दूर से बहुत से दीक्षार्थी मेरे पास दीक्षा लेने आने वाले हैं मैंने भरत महाराज को कहकर दीक्षा के दिन भी परिवर्तन करवाया और भक्तों को टेलीग्राम करने को कहा और उसका खर्च भी दिया यह सब सुनकर विज्ञान महाराज ने प्रसन्न होकर कहा तुम तो बहुत बुद्धिमान हो आसानी से सारी व्यवस्था कर ली निर्धारित दिन विज्ञान महाराज के साथ स्वामी अपूर्वानंद सिस्टर ललिता और मैं रवाना हुए आरंभ होने के पूर्व मैंने अपने छोटे भाई को टेलीग्राम से सूचित किया कि विज्ञान महाराज के साधक स्वागत हुई यथोचित व्यवस्था हो मेरा भाई स्थानीय स्कूल में हेडमास्टर था हम लोगों के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर तीन छात्र और उनके शिक्षक आए कन्याएं दोनों ओर से फूल बरसाने लगी विष्णुपुर के रास्ते पर थूल है पर म्यूनिसपलिटी ने हमारे रास्ते पर जल का छिड़काव करके अच्छी व्यवस्था की दो घोड़े वाली गाड़ियां तैयार थी विज्ञान महाराज एक में बैठे और मैं उनके चरणों के पास बैठा हम लोगों के मना करने पर भी लड़के घोड़ों को खोल कर स्वयं गाड़ियां खींच कर ले गए हमारे ठहरने का घर पहले से तैयार था मेरी बहन ने खाने पीने की व्यवस्था का भाग लिया था हमारे घर के छोटे देवालय में विज्ञान महाराज ने कुछ लोगों को दीक्षा दी जो हो हम लोगों की जयराम भाटी कमाल फुक जाने की व्यवस्था हुई खाने के बाद मेरी माँ ने बातचीत के दौरान विज्ञान महाराज से कहा मैं आपके साथ जयराम बाटी जाऊंगी। विज्ञान महाराज ने कहा गाड़ी में स्थान नहीं होगा माँ ने जीत करते हुए कहा महाराज आपको मुझे ले जाना होगा उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा अच्छा तुम मेरे सिर पर बैठ कर जाना मेरी माँ ने गले में वस्त्र लपेट कर, उनके चरणों में सिर टेक कर विनम्रतापूर्वक कहा महाराज मैं आपके चरणों के पास बैठ कर विज्ञान महाराज ने हंसते हुए कहा तुम ही जीती हम लोगों ने एक मोटर और एक बस किराए से ली मोटर में पीछे की सीट पर विज्ञान महाराज और सिस्टर दलिता बैठे थे और सामने की सीट पर विभूति घोष मैं और ड्राइवर बस में बांकुड़ा के अन्य सात ब्रह्मचारी मेरी माँ और भाई और उनके परिवार के लोग बैठे यह एक अद्भुत तीर्थ यात्रा थी श्री राम के पार्षद के साथ जयराम बाटी और की यात्रा दोनों ही स्थानों पर विज्ञान महाराज आँखें बंद करके ध्यान मग्न रहे इस अद्भुत दृश्य की स्मृति मेरे मानस पटल पर हमलान बनी हुई है जो हो इतने लोगों के रहने के लिए जयराम बाटी कंवालपुकर में स्थान न होने के कारण अब लोगों को उसी दिन विष्णुपुर वापस लौटना पड़ा विष्णुपुर लौटने पर विज्ञान महाराज ने कहा सिस्टर ललिता सचमुच एक अपूर्व महिला है यात्रा के समय हम लोग बहुत घंटों तक एक साथ बैठे हुए थे किंतु उन्होंने जरा सी भी बात नहीं की कितने शांत है पहले विज्ञान महाराज जिन अमेरिकन महिलाओं से मिले थे उन सभी को बातचीत अच्छी लगती थी किंतु सिस्टर ललिता का स्वभाव भिन्न था उन्होंने मौन सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्न किया था स्वामी जी ने एक दिन उन्हें कहा था सिस्टर तुम भगवान की शांत रहकर सेवा करोगी और वे स्वामी जी के उसी आदेश का पालन कर रही थी दक्षिण कैलिफोर्निया की वेदांत सोसाइटी उन्हीं के घर में प्रारंभ हुई थी यह है स्वामी जी के प्रति उनकी निरव भक्ति का प्रमाण एक दिन बातचीत के दौरान मैंने विज्ञान महाराज से कहा महाराज आपकी महानता के विषय में मैंने राजा महाराज से बहुत सी बातें सुनी है इसके उत्तर में उन्होंने कहा अवनि उन बातों को मत सुनो महाराज तो बिंदु में सिंधु देखते हैं बांकुड़ा मठ के अध्यक्ष स्वामी महेश्वरानंद जी ने विष्णुपुर आकर विज्ञान महाराज को बांकुड़ा जाने के लिए अनुरोध किया क्योंकि वहाँ पर बहुत से दीक्षा प्रार्थी भक्त थे इसके उत्तर में विज्ञान महाराज ने कहा अवनी के कहे बिना मैं नहीं जाऊँगा महेश्वरानंद जी ने यह बात मुझे कही मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा मैंने कहा मैं विज्ञान महाराज को वहाँ जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ हम लोग जहाँ उनके दिव्य सानिध्य से भरपूर हो रहे हैं और वह तो हमारे घर अतिथि है लेकिन महेश्वरानंद छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे और मुझे बुरी तरह पकड़ कर रोते हुए करने लगी कि यह तो करना ही होगा तब अच्छा देखता हूँ क्या कर सकता हूँ कहकर मैं महाराज के पास जाकर हाथ जोड़ खड़ा हो गया मेरी ओर देखकर उन्होंने कहा तो तुम मुझे जाने के लिए कहते नहीं महाराज बाकुड़ा में प्रतीक्षा कर रहे भक्तों के आप मुक्ति प्रदान करें यही मेरा निवेदन है उसी समय गाड़ी की व्यवस्था हुई वे बाकुड़ा के अध्यक्ष के साथ रवाना हो गए वे जीवन मुक्त पुरुष थे और दूसरों को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ थे मैंने यह अनुभव किया विज्ञान महाराज कदाचित ही अपने दिव्य दार्शनिक दर्शनादि की बात दूसरों को कहते थे एक दिन उन्होंने मुझे कहा मैं सारनाथ दर्शन करने गया था अचानक मेरा देहात्म देहात्मबोध चला गया और मेरा मन विलीन होने लगा मैं एक ज्योतिष समुद्र में विलीन हो गया और उस ज्योति से शांति आनंद और ज्ञान की तरंगे उठने लगी मैं जीवंत बुद्ध के भाव से भरपूर हो गया उस भाव में कितने समय था यह बात यह याद नहीं है प्रदर्शक ने सोचा कि मैं सो गया हूं देर हो रही है यह देखकर उसने मुझे जगाने की कोशिश की इससे मुझे बाह्य चेतना प्राप्त हुई बाद में मैं काशी में विश्वनाथ दर्शन के लिए गया मैंने सोचा मैं यहां क्यों आया क्या एक पत्थर को देखने के लिए तत्काल वही दिव्य दर्शन पुनः प्रारंभ हो गया मानो विश्वनाथ ने मुझे कहा यहाँ की और वहाँ की ज्योति एक ही है सत्य एक है उद्बोधन वैशाख तेरह सौ बयासी